गीता तत्वचिंतन यज्ञ ही संसार चक्र की धुरी बत्तीस यज्ञ कृतज्ञता प्रकाशन की सांकेतिक क्रिया बारहवें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ से संतुष्ट देवता तुम्हें वांछित भोग देंगे इसका तात्पर्य है कि जो भी भोग हमें प्राप्त होता है वह सूक्ष्म शक्तियों की कृपा से ही अतः हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम प्राप्त भोगों का अग्रभाग देवताओं को अर्पित करें और फिर हम स्वयं लें यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम चोर हैं यहाँ पर स्टेन शब्द का प्रयोग किया गया है वस्तुतः स्तैन चोर वह है जो दूसरे की वस्तु बिना बतलाए ले लेता है यहाँ पर कृतज्ञ शब्द का प्रयोग अधिक उचित होता व्यक्ति जिनसे भोग प्राप्त करता है कृतज्ञता कहती है कि पहले उनका स्मरण करो उनका भाग आदरपूर्वक अलग कर दो और फिर तुम उसका भोग करो यदि तुम ऐसा नहीं करते तो आप कृतज्ञ हो कृतघ् हो यहाँ पर चोर इस अर्थ में कहा गया है कि देवों के दिए हुए भोग आदि प्राप्त कर हम उनका स्मरण नहीं करते जैसे चोर चोरी से प्राप्त भोगों को भोगते हुए उन भोगों के वास्तविक स्वामी का स्मरण नहीं करता तैतीस भारतीय जीवन शैली में यज्ञ भाव हमें तो बचपन से ही ऐसी शिक्षा मिली है कि प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में ईश्वर का स्मरण करो जो भी भोग हमें मिलता है उसके लिए हम ईश्वर के प्रति अनुग्रहित हों मैं बचपन में देखता था माँ भोजन परोसने से पूर्व भात दाल तरकारी रोटी और जो कुछ भी बना हुआ होता था उसका तनिक सा हिस्सा चूल्हे की आग में डाल देती और अन्न के पाँच छोटे छोटे गोले बनाकर अलग रख देती मैं समझ नहीं पाता था कि वे ऐसा क्यों करती हैं एक दिन मुझे जोरों की भूख लगी और मैं जल्दी खाना परोसने के लिए माँ से आग्रह करने लगा उन्होंने भी जल्दी जल्दी रसोई उतारी सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा अंश ले चूल्हे की आग में डाला और अन्न के पाँच गोले बनाकर उन्हें अलग रख कर मुझे खाना परोसने लगी मैंने उसका कारण पूछा माँ बोली देखो बेटे अग्नि देवता हमारी रसोई को पकाकर हमें पोषण देते हैं तो हमारे लिए भी यह उचित है कि उनके द्वारा तैयार की गई रसोई का अग्रभाग उनको समर्पित कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करें फिर देखो घर में बिल्ली है कुत्ते हैं कौवे तथा अन्य पक्षी हैं ये भी आस लगाए रहते हैं कि इन्हें कुछ मिल जाए सो ये पाँच गोले उन सबके निमित्त है माँ विशेष पढ़ी लिखी नहीं थी पर उनके भीतर भी यज्ञ भाव कितनी दृढ़ता से अंकित था तब तो मैं बालक था माँ की बात को समझने लायक नहीं था पर जब बड़े होकर गीता आदि शास्त्रों का मैंने अनुशीलन किया तो माँ की भावना का स्मरण कर मुझे एक विलक्षण सुख की अनुभूति हुई थी 34, पंच महायज्ञ और पांच ऋण तो यही यज्ञ भाव संसार चक्र की धूरी है हमारे हिंदू परिवारों में पंच महायज्ञ की प्रथा प्रचलित थी अब तो यह प्रथा नष्ट हो गई है पर कुछ वर्ष पहले तक अधिकांश गृहस्थ इस नित्य पंच महायज्ञ का पालन करते थे यह भी संसार चक्र को सुचारू रूप से चलाने का एक महत्वपूर्ण अंग था इसका आधार यह था कि गृहस्थाश्रमियों को जो नाना प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं उनसे इच्छा न करते हुए भी अनेक छोटे छोटे प्राणियों का वध हो जाता है उससे पाप होता है ऐसे पाप को पांच श्रेणियों में बांटा गया है और उससे मुक्त होने की जो व्यवस्था की गई है उसे पंच महायज्ञ कहकर पुकारते हैं ये पांच प्रकार के पाप हैं कंडनी पेशणी कुल्ली उदकुंभी चमारजनी, पंच सूना गृहस्थस वर्तनते हर सदा ओखली चक्की चूल्हा जल का घड़ा और झाड़ू इन वस्तुओं का व्यवहार गृहस्थ मात्र को प्रतिदिन करना होता है इन चीज़ों का व्यवहार करते समय अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का नष्ट होना स्वाभाविक है और इसीलिए प्राणीवध जनित पाप का लगना भी स्वाभाविक है कोई गृहस्थ इन पापों से बच नहीं सकता अनजान में किए गए इन दैनंदिन पापों से मुक्त होने के लिए पंच महायज्ञ की व्यवस्था की गई है मनुस्मृति के अनुसार ये पंच महायज्ञ हैं अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ यग्य, प्रति यज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भ तो नृयज्ञोथि पूजनम शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन या पढ़े गए विषय का नृत्य पारायण ब्रह्मयज्ञ या ऋषि यज्ञ कहलाता है और तर्पण प्रति यज्ञ होम हवन अध्यापनम देवो, बलीर्भोतो, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन या पढ़े गए विषय का नित्य ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहलाता है और तर्पण प्रतिय होम हवन यानी नित्य अनुष्ठेय अग्निहोत्र आदि देव यज्ञ है पकाए हुए अन्न में से कुछ भाग कीड़े मकुणों तथा गाय कौवा कुत्ता बिल्ली आदि के लिए डाल देना भूत यज्ञ है और जो कोई भोजन के समय अपने घर आ जाए उसे सत्कार पूर्वक भोजन कराना मनुष्य यज्ञ है ये पांच यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के लिए अवश्यमेव कर्तव्य है मनुष्य का केवल अपने परिवार के प्रति ही कर्तव्य नहीं है बल्कि संसार के सभी प्राणियों के प्रति भी उसका कर्तव्य है उस पर पाँच प्रकार के ऋण होते हैं एक तो गुरु से जो उसने पढ़ा उसका गुरु ऋण होता है पिता ने जन्म दिया इसलिए पितृण होता है देवता उसे वर्षा से जल अग्नि से ताप आज देकर उसकी वृद्धि करते हैं इसलिए उस पर देव ऋण चढ़ा चड़, होता है गाय उसे दूध देती है बैल उसका हल चलाते हैं कुत्ता रखवाली करता है बिल्ली चूहे आदि के उत्पादों से उसकी रक्षा करती है इसलिए उन पर भूत ऋण होता है मनुष्य समाज में वह रहता है और दूसरे मनुष्यों से सहयोग पाता है इसलिए उस पर नृण चढ़ा होता है इन पाँचों से उण होने के लिए उसे उपरयुक्त पंच महायज्ञ करने चाहिए